परमात्मा के बारे में ही कहा जा रहा है यशात अरवाक संवत्सरो अहो भी परिवर्तते जिससे पहले अरवाक उससे पहले यानी परमात्मा से पहले पहले संवत्सरो अहो भी परिवर्तते संवत्सर यानी वर्ष अहो भी अपने दिनों के साथ में लौट करके आ जाता है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 और दिनों से युक्त तो ये सारा वर्ष इस अनित्य जगत में हमारे जो कि जन्म मरण को प्राप्त होते हैं शरीर से युक्त तो होते हैं यहीं पर ही सक्रिय है परमात्मा में जहां संवत्सर काल आदि की पहुँच नहीं है ऐसा वो परमात्मा है यस्मात अरवाक संवत्सरो अहो भी परिवर्तित है वहां से लौट करके आ जाता है जाता तो है वहां कोशिश तो करता है मैं पहुंचू लेकिन फिर फिर लौट करके आता है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 संवत्सर से युक्त जो हम लोग हैं अनित्य वस्तुएं हैं आत्माएं हैं वहां परमात्मा रहता हुआ भी इससे भिन्न है काल संवत्सर उसको प्रभावित नहीं करता ये व्यवहार परमात्मा में नहीं इसलिए परमात्मा को कालातीत का तो यस्मात अर्वाक संवत्सरो अहो भी परिवर्तते तत्देवा ज्योतिषम ज्योति आयुर् उपास अमृतम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 जिसमें ये सारे ऊंचे नीचे सब अलग अलग गुणधर्म वाले अलग अलग स्वभाव वाले योग्यता वाले सब मनुष्यजन जिसमें आधारित है जिस पर आश्रित है ऐसा वो परमात्मा सभी का आश्रय जो है तो यस्मिन पंच पंच जना और आकाशश्च प्रतिष्ठित है यह आकाश भी जिसमें प्रतिष्ठित है आकाश जिसमें प्रतिष्ठित है आकाश को ही क्यों लिया क्योंकि हम सब आकाश में प्रतिष्ठित हैं हम कहां हैं आकाश में है हम सब ये धरती कहां है आकाश में है हम कहा है आकाश में है सब कुछ कहा है आकाश में है हम सबकी प्रतिष्ठा हम सबका आधार हम सबको स्थान देने वाला ये आकाश है ऐसा वो आकाश वो सब जगह व्यापक है वो आकाश भी जिसमें प्रतिष्ठित है ऐसा वो परमात्मा यानी सबके आधार का भी जो आधार है जैसे प्राणों का भी प्राण कहा जाता है तो आकाश भी जिसमें प्रतिष्ठित है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 अनुद्रष्टव्य पीछे पीछे देखा जाता है देखने योग्य है एक तो है द्रष्टव्य देखने योग्य है एक है अनुद्रष्टव्य और पीछे पीछे देखना जैसा किसी और के द्वारा देखा गया है उसके अनुरूप फिर से देखना इसको अनुदृष्टव्य कहेंगे पश्यति अनुपश्यति शृणौती अनुशणौती पीछे पीछे उसके अनुसरण करता हुआ अनुशासन शासन अनुशासन ऐसे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 नानात्व का निषेध किया जा रहा है ये कैसे बोले तो, मनसा एवं अनुदृष्ट मन से तो देखा जा सकता है वैसे नहीं देखा जा सकता जैसे गौशाला में बहुत सारी गायें हमारे को दिखाई दे रही हूं तो अलग अलग गायें तो कैसे नेत्रों से दिखाई दे रही हैं हमारे को लेकिन एक व्यक्ति उसमें सब में समानता देख रहा है यह भी गाय इसमें भी गोत्व है इसमें भी गोत्व है यह भी गाय है, है। वे एकत्व तो कैसे देख रहा है नेत्रों से देख रहा है नेत्र नेत्र तो अलग अलग दिखाएंगे मन से ये होता है कि नहीं ये जैसा ये है वैसा ही है इसमें एकत्व देखने लगता है अलग अलग मनुष्यों को हम नेत्र से अलग अलग, अलग देखेंगे किंतु तो जब मन से देखने लगेंगे ये भी वही है ये भी वही है ये भी वैसा ही है ये भी वैसा ही है एक जैसे ही है हैं ये तो ये जो एकत्व को देखना है ये मन से होता है मनसा एवं अनुद्रष्ट तो जब इस संसार में हम एकत्व देखते हैं यह तो अंदर के चक्षु से देखा जाएगा मन से देखा जाएगा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 कंडिका एकधा एव अनुद्रष्टव्यम ए तत्त अप्रमेयम ध्रुवम यह जो परमात्मा है कैसा एकधा एव अनुद्रष्टव्यम एक संपूर्ण रूप से एक ही प्रकार से देखने के योग्य है यू जानने में तो भिन्न भिन्न जानते हैं लेकिन फिर जब हम दृष्टि डालते हैं तो एक ही प्रकार से देखने हर जगह एक ही प्रकार से देखने योग्य है वो एकधा एवं अनुद्रष्टव्यम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 लेकिन जो व्यक्ति सदा सर्वदा परमात्मा को एक ही रूप में देखता है वो वास्तव में उसको ठीक ठीक जान रहा है आगे तमेव धीरो विज्ञा प्रज्ञा कुत ब्राह्मण नानोध्याया बहुन शब्दान वाचो विकलापनम हितत इति। तो तम एव धीर धीरा धीर जो धैर्यवान व्यक्ति है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 प्रज्ञाम कुर्वी तब ब्राह्मण ब्राह्मण है यह वही धीर व्यक्ति है विज्ञा है ब्राह्मण के रूप में निष्काम हो रहा है वो व्यक्ति प्रज्ञा कुर्वीत तो अपनी प्रज्ञा को बनाए अपनी प्रज्ञा को बनाए ये प्रज्ञा का क्या मतलब है ये परमात्मा के प्रति भावना को बनाए अर्थ की भावना वो प्रज्ञा एक बोध होता है शब्द के साथ साथ जो अर्थ आता है वह एक भावना बनती है बोध बनता है वह है एक प्रज्ञा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 नानुद्यायात बहुन शब्दान शब्द का निषेध नहीं कर रहे हैं लेकिन तो बहुत सारे शब्दों की जरूरत ही नहीं है मान नान वाणी को व्यर्थ करना है केवल तो करना क्या है परमात्मा को ठीक प्रकार से जान के तमेव धीरो विज्याय अच्छी प्रकार से पहले जान ले वो कैसे जानेगा वो शब्द प्रमाण से जानेगा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 कि जो शब्द शास्त्र को पढ़ते हैं नानोध्यायात बहुन शब्दान बहुत शब्दों के पीछे मत भागो, ये पुस्तक पढ़ी ये पढ़ी व्याकरण पढ़ा इस शब्द का अर्थ पढ़ा ये पढ़ा वो पढ़ा शास्त्रों को पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं ये शब्दों का चिंतन मनन चल रहा है शब्दों को जान रहे हैं शब्दशास्त्र में बस केवल परमात्मा को जानो और उसकी बुद्धि बना लो कि परमात्मा है परमात्मा की व्यवस्था है यह भाव मन में बन गया फिर ये सब तो कोई विशेष नहीं है। तो इसका प्रयोग बहुत से आध्यात्मिक व्यक्ति इस रूप में भी करते हैं कि ये पढ़ना पढ़ाना तो व्यर्थ है ये इतने मोटे मोटे शास्त्र क्या फायदा है केवल परमात्मा को जानो और मन में भावना बना लो प्रज्ञा बना लो यही तो मुख्य है ये शास्त्रों को पढ़ के भी तो वही करना है यन वेदा किम रिचा करती मंत्र स्वयं कहता है जिसने उस परमात्मा को नहीं जाना तो ये रिचा उसका करेगी क्या शब्दशास्त्र पढ़ लिया ऋचाएं पढ़ ली उच्चारण पढ़ लिया सब कुछ पढ़ लिया शब्दार्थ पढ़ लिया लेकिन उसको नहीं जाना उस परमात्मा को तो ये ऋचाएं तो व्यर्थ ही जैसी ये शब्द और वेदमंत तो सब व्यर्थ हैं, अगर उसको नहीं जाना तो उसकी दृष्टि से भी इसका कथन किया जाता है नानोध्यायात बहुन शब्दान वह अपने थोड़ा पढ़ा सार लिया बहुशास्त्र गुरुपासने भी सारा दानम षठ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 जब वो जप करेगा जब वो ध्यान में बैठेगा वो शब्द का उच्चारण करेगा जब वो परमात्मा को लक्षित करेगा ध्यय के रूप में तो भावना ही नहीं बनेगी प्रज्ञा ही नहीं बनेगी उसकी वो जो जानने में संदेह है वो संदेह वहाँ भी बना रहेगा क्योंकि प्रज्ञा तो विज्ञान के अनुरूप ही होती है वो कितना ही बार बार बोलता रहेगी परमात्मा सर्वव्यापक है अंदर संदेह बना हुआ है तो प्रज्ञा कहाँ बनी वो तो शब्दों को दोहरा रहा है बस शब्दार्थ को बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है इससे नहीं होने वाला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 व्यर्थ वाणी बोलते रहते हैं समय लगाते रहते हैं निरर्थक होता रहते हैं और कोई उपाय नहीं सोचता वहां पर उसकी तरफ संकेत है तमेव धीरो विज्ञाय य प्रज्ञा कुर्बीता ब्राह्मण एक ब्राह्मण कर पाएगा समझदार कर पाएगा पूरी जागरूकता इसमें रखनी है हम जप नहीं कर रहे कोई बात नहीं कम कर रहे हैं लेकिन उसके जानने में समय लगा रहे हैं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 इसके पूर्व का एक वचन और है अन्यावाचो विमुंच था तमेव एकम ध्याय था आत्मा नम अन्यावाचो विमुंच था अमृतत्व से सेतु उसी एक परमात्मा का ध्यान करें अन्यावाचो विमुंचता अन्य वाणियों को छोड़ दें यह अमृतत्व की प्राप्ति का सेतु है मार्ग है पुलिया है उसकी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 है बहुत बड़ा है अज है उत्पन्न नहीं होता है आत्मा ये विज्ञान में है विज्ञान से युक्त है ज्ञान में है ज्ञान ज्ञान स्वरूप है ये प्राणेशु शूय एशो अंतर हृदय आकाश है तस्मिन क्षेत्र और इन प्राणों में इंद्रियों में बीच में जो अंतर हृदय है छोटा स्थान है वहाँ जो आकाश है उसमें ये शयन कर रहा है यानी वहाँ विद्यमान है आराम से परेशान नहीं है वहां पर शयन कर रहा है बिल्कुल विश्राम अवस्था में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 उन पर प्रभाव आता है लेकिन परमात्मा के इन सब कर्मों से उस पर कोई प्रभाव नहीं आता ना तो वो इन कर्मों से साधु कर्मों से बड़ा बनता है ना असाधु असाधु कर्मों से छोटा बनता है एश सर्वेश्वर है ये सबका ईश्वर है स्वामी है ऐश भूता भूताधिपति सब प्राणियों का अधिपति है रक्षक है ऐश भूतपाल वो सब भूतों का पालन करने वाला है प्राणियों का एष सेतुर विधरण ऐशाम लोका नाम असंभेद सेतु ये पुल है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 संसार में रहते हुए ये सब देखते करते जानते हुए अच्छे कार्यों को करते हुए यज्ञदान तप आदि करते करते वो मुनि बन जाता है अब मुनि का मतलब क्या है जो मननशील है जो मननशील है मौन तो मुनि का ही जो भाव है उसी को मौन बोलते हैं ऐसे मौन का मतलब हम चुप लेना लेते हैं प्रचलन में जो रूढ़ी हो गया या योग रूढ़ी कह ले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 इतर की जो व्यस्तताएं हैं उससे अलग हट करके उससे निवृत्त होकर के ये सब कर्तव्य पूरे कर लिए देख लिए मैंने यज्ञ दान आदि करके भी तप भी कर लिया है अब परमात्मा को जान के अब तो इसी पर ही केंद्रित होना है अब प्रज्ञा को बनाना है उसको और जानना है उस पर और मनन करना है और प्रज्ञा बनानी है ऐसी भावना है कि बस वो बैठ जाए मन के अंदर परमात्मा का स्वरूप सदा वैसा की वैसा, ही वैसा ही बना रहे दृढ़ निश्चय हो जाए तो ऐसा व्यक्ति मुनि हो जाता है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 नहीं अच्छा लगेगा वो लेकिन ये जो विद्वान है जानने वाले हैं वो विद्वान से न प्रजा न कामाय प्रजा की कामना नहीं करते क्यों किम प्रजया ये प्रजाओं से करेंगे क्या हम होना क्या है किम प्रजया कर ये शाम नो अयम आत्मा अयम लोकायती जिन हमारा ये आत्मा ही परमात्मा ही लोक है वो हमारे लिए प्राप्तव्य है ऐसे हम इन संतानों का करेंगे क्या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 तो ये लोग पुत्रेशना से ऊपर उठ करके वित्तेष्णा से पुत्र की चाह धन की चाह और लोक लोकेष्णा की चाह यश की चाह से उठ करके नहीं पहले तो ये चाह थी पुत्र की चाह थी पुत्र हो गया अब भी चाह है तब छोड़ दिया ये पुत्र नहीं भी हुआ है तो भी छोड़ दिया लेकिन चाह थी पहले भिक्षाचर्य चरंती भिक्षाचर्य करते हैं ये लेकर के कहीं भी भोजन मांग करके खा लेते हैं और इन एश्नाओं के बारे में कहा जाता है पहले भी आया था उसी तरह के वाक्य हैं ये याही है यह याव ये जो पुत्रेश्तेष्णा है ये है दिखने में तीनों अलग अलग हैं पुत्रेष्णा अलग है वित्त अलग है, है लोकेष्णा अलग है लेकिन पुत्रेश जो है वो वित्तेष्णा है वित्त मतलब साधन होता है सुख सुविधाएं तो पुत्र भी तो एक तरह के साधन ही होते हैं कुड़ साधन होते हैं तो यह चेतन साधन है अब वित्तष्णा के अंदर हम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 के पीछे इन साधनों के पीछे लोकेश्ना जुड़ी हुई रहती है इसलिए कहा कि जो पुत्रेश है वो वित्तेषणा ही है एक दृष्टि से और जो वित्तेषणा है ये एक दूसरी दृष्टि से लोकेशना ही है इसीलिए कहा गया कि जिसकी पुत्रेश है उसकी वित्तेषणा भी है जिसकी वित्तेषणा है उसकी लोकेशना भी है जिसकी लोकेष्णा है उसकी पुत्रेश वित्तेषणा दोनों कहते हैं कि भाई मेरे को और कोई संतान वंतन मेरे को बस थोड़ा धन चाहिए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 उस तरह का मन नहीं नहीं आएगा वो सोच ही नहीं आएगा वो, वो लक्ष्य ही नहीं बनेगा उसका तो ये मुनि बनता है इसको तो स न इति ही आत्मा ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता अग्रहीयो नहीं गृहियतें वो इन इंद्रियों के द्वारा गृहित नहीं हो सकता तो उसको पता लग गया कि इंद्रियों से जिस चीज को मैं पकड़ रहा हूं वो वो नहीं है वो आत्मा नहीं है उसने ये निश्चय कर लिया कि यह आत्मा तो इंद्रियों से गृहित नहीं हो सकता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 वो इन दोनों को पार कर जाता है इनसे ऊपर चल जाता है इनका अतिक्रमण कर जाता है पाप पुण्य से ऊपर उड़ जाता है अच्छे कर्म करता है निष्ठाम रूप से करता है, नई नमकृता कृते तपता ये कृत और अकृत उसको तप्त नहीं करते हैं कृत मतलब तो अच्छे कर्म अकृत मतलब तो बुरे कर्म उसको संतप्त नहीं करते पीड़ित नहीं करते ये कृत और अकृत उसको बंधन में नहीं लाते ऊपर उड़ जाता है ऐष्णाओं से ऊपर उड़ जाता है ऐसा ये वर्णन यहाँ पर